मेरी पसंद के तमाम सुनने वालों को मेरा यानी ईशा का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों आज फिर एक बार मैं हाजिर हूँ एक ऐसे संगीतकार के कुछ गीत लेकर जो आज संगीतकार से ज़्यादा नौशाद के दाहिने हाथ के रूप में जाने जाते हैं लेकिन इससे भी बढ़कर उनकी पहचान अगर हम देना चाहें तो हम इन्हें पार्श्व संगीत का विशेषज्ञ आद्य अरेंजर और एक कुशल सितार वादक के उपनाम भी दे सकते हैं इस संगीतकार का नाम था मोहम्मद शफी प्रारंभ में न्यू थिएटर्स में आरसी बोराल और पंकज मलिक जैसे संगीतकारों के साथ उन्होंने कार्य किया और बाद में नौशाद के साथ उनके सहायक के रूप में वर्षों तक कार्य करते रहे सुप्रसिद्ध बीना वादक मुराद खां के दो पट्ट शिष्य थे वहीद खां और बंदे अली खां इनमें से बंदे अली खां के पोते माजिद खां के वो बेटे बचपन में ही उनके माता पिता को उन्होंने खो दिया था सात वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। उनकी उंगलियां सितार बहुत ही बढ़िया शुरुआती दौर में इंपीरियल कंपनी में उन्हें बुलबुल तरंग बजाने का काम मिला सन उन्नीस में न्यू थिएटर्स में उन्हें बतौर सितारवादक नौकरी मिली आंधी और कपाल जैसी फिल्मों में उन्होंने क्रमशः केसी सी डे और पंकज मलिक के निर्देशन में सितार बजाई फिर अचानक फिल्म लाइन छोड़कर उन्होंने गायक गुलाम कादिर ख के साथ मिलकर अहमदाबाद के मणि नगर में प्रभात संगीत नृत्य कला मंदिर नाम की एक संस्था की स्थापना की पर वहां भी उन्हें ज़्यादा मज़ा नहीं आया तो फिल्म इंडस्ट्री में वापस आ गए सन 1942 की फिल्म उजाला में बशीर खान दहलवी के संगीत निर्देशन में उन्हें जी भरकर सितार बजाने का मौका मिला क्योंकि फिल्म का नायक पृथ्वीराज एक सितार वादक था 1944 में उनकी फिल्म आई घराना जिसमें उन्होंने पारो देवी और मोहम्मद रफी के गीतों के अलावा उस्ताद विलायत खान साहब का सितारवादन भी शामिल किया था तो आइए आगे बढ़ने से पहले घराना फिल्म का ये गीत सुनते हैं पारो देवी की आवाज़ में ये सरल सीधा साधा गीत देखिए कैसा दिल में उतर जाता है तो आइए सुनते हैं ये गीत संगीत मोहम्मद शफी का रात दराती है इसके बाद आई उनकी फिल्में हकदार और कांगू जो कि उन्नीस में रिलीज हुई 1947 में शिकारपुरी 1949 में घूमी खान के साथ उनकी फिल्म आई अनोखी सेवा और 1949 में ही बेदर्द जैसी फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया पर इन फिल्मों में उनका संगीत कोई विशेष प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाया पाँचवा दशक उनके लिए भले ही ख़ास नहीं रहा हो पर छठे दशक की कई फिल्मों में उन्होंने बड़े यादगार गीत दिए इनमें से एक फिल्म थी के आसिफ प्रोडक्शन की हलचल जो कि उन्नीस में बनी थी इस फिल्म में कुल नौ गीत थे जिसमें से तीन गीतों की तर्ज बनाई थी संगीतकार सज्जाद हुसैन ने और छह गीत मोहम्मद शफी के हिस्से में आए थे लेहाजा हलचल को न सिर्फ सज्जाद के आज मेरे नसीब ने मुझको रुला रुला दिया कि लाजवाब धुन के लिए बल्कि मोहम्मद शफी के एक छोटी सी तसल्ली व मुझे दे चले कि धीमी मथुर लय के लिए भी जाना जाता है तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत Ek jooti ki, ek palli bolte di ke chale, mera dinte ke chale, mera dinte ke chale. Ek jooti ki, ek palli bolte di. एक झूठी सी तसली वो मुझे दे के चले मेरा दिल ले के चले हलचल फिल्म के लता मंगेशकर के गाए इस खूबसूरत गीत के बाद एक और सदाबहार हिट गीत मैं आपको सुनवा रही हूं जिसे एचएमवी ने अपने ऑल टाइम ग्रेट ड्यूट्स ऑफ द फिफ्टीज में जगह दी थी तो आइए सुनते हैं हलचल फिल्म का एक और गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत लिखा है खुमार बारा ने भूल न जाना गीत जता के नीत बना के भूल न जाना भूल न जाना आ, समा है प्यारा, रुत है सुहानी। कब बजे आपस में मिलके आपस में मिलके मिलके आपस में बनके बन दिल में रहना में बत जाना जी भूल न जाना के। बने बने साथी साथी जीवन भर के। बने है साथी जीवन भर भर के, के। प्रीत के दुश्मन है ये दुनिया दुनिया को ठुकराना जी गाना भूल भूल न न जाना जाना सुनो जी भूल न जाना। इसके अलावा भी इस फिल्म के कुछ गीत बहुत पसंद किए गए थे जैसे कुक्कू पर फिल्म आया शमशाद बेगम और साथियों की आवाज में सो रहे हैं बेखबर लता मंगेशकर की आवाज में है सदके तेरे और बांके मेरे भी बड़े प्यारे गीत थे इस फिल्म के और दो डिवर्ट्स थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये दोनों ही गीत इतने कर्णप्रिय हैं कि क्या बताऊँ एक तो किस्मत के सितारे डूब गए और दूसरा गीत जो अब मैं आपको सुनवा रही हूँ वो है ओ बिछड़े हुए साथी जीऊँ कैसे बता दे किस्मत के सितारे आने वाले प्रोग्राम में मैं आपके लिए ज़रूर बजाऊंगी तो फ़िलहाल सुनते हैं हलचल फिल्म से ये दो गाना बता दे हुई दुनिया को मेरी आके बता दे ओ पिछड़े हुए साथी जी कैसे बता दे कुड़ी हुई दुनिया को मेरी आके बता दे ओ पिछड़े हुए दादी नरो सदा से याद तेरी और मेरा क्रम पढ़ा दे के मेरी याद में दिन काट देवम के हस हँस के मेरी याद में दिन काट देवम के मुमकिन है के तकदीर कभी हम को मिला दे हम को मिला दे ओ बिखड़े हुए साथी पर याद तेरी पौध मेरा गम न बढ़ाते हलचल के बाद उन्नीस में मोहम्मद शफी की बतौर संगीतकार एक और फिल्म आई नाम था उसका अन्नदाता उमर खयाम फिल्म्स की यह फिल्म थी जिसमें लता मंगेशकर से उन्होंने बहुत खूबसूरत गीत गवाए थे ये शेख मुख्तार की फिल्म थी जिसमें बीना अजीत और कन्हैया लाल जैसे अदाकारों ने काम किया था इसमें उछलते कूदते झरने की तरह बहते गीत भी थे और समंदर की गहराई अपने में समेटे हुए दर्द भरी नख्मे भी आज दोनों ही तरह के गीतों में से एक एक गीत मैंने चुना है आपके लिए इस फिल्म में लता मंगेशकर की शोख चंचल मस्ती भरी अदा से छलकते गीत थे जैसे आई खुशी बनके के बहार उ साजना बहारों के डोले में आई है जवानी और ये गीत जो अब मैं आपको सुनवा रही हूँ गीत हसरत जयपुरी का है और गाया है इसे लता मंगेशकर ने तर्ज मोहम्मद शफी की फिल्म अन्नदाता के गीतों में उन्होंने एक तरफ़ पियानो अकॉर्डियन वायलिन जैसे आधुनिक शैली के ऑर्केस्ट्रेशन का उपयोग किया है तो दूसरी तरफ पारंपरिक और मीठी लोक शैली की धुन की भी आजमाइश की है सुन ले मेरी फरियाद बेदर्दी और दिल दे भी दिया जैसे गीतों की भावनात्मक अदायगी को भला कैसे भुलाया जा सकता है आइए इसी फिल्म का एक और गीत जो कि उन्होंने पारंपरिक संजीदा शैली में संगीतबद्ध किया है मैं आपको सुनवाती हूँ लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत है अंजुम जयपुरी का लिखा हुआ और संगीत मोहम्मद शफी का रोना दीर के हाथों में है इंसान खिलौ बाद उन्नीस में उनकी एक फिल्म आई कृष्ण कन्हैया और उन्नीस में आबशार आबशार का आशा भोंसले की आवाज में गीत मेरे दिल पे छाई है हाय गम की खटाएं, एक बड़ा कर्णप्रिय गीत था इस फिल्म में पहले गुलाम हैदर का संगीत था पर उनके पाकिस्तान चले जाने पर उन्हें और भोला श्रेष्ठ को आमंत्रित किया गया था लेकिन उन्नीस में फिर एक बार शेख मुख्तार की उमर ख़याम फिल्म्स की फिल्म दारा के लिए उन्होंने जो गीत दिए वो उनके करियर में माइलस्टोन के समान हैं इस फिल्म में उन्होंने दो कोरस गीत कंपोज किए जिसने आज भी सुनने वालों के दिलों में अपनी ख़ास जगह बनाई हुई है जैसे अंजुम जयपुरी का लिखा ये गीत जिसकी न सिर्फ धुन बड़ी ऑफ सी है बल्कि इसमें कोरस का धीमे आलापों के साथ बहुत ही प्रभावशाली प्रयोग उन्होंने किया है आइए सुनते हैं दारा फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में दारा फिल्म का ही एक और प्रभावशाली कोरस सुनते हैं जो कि अपने जमाने का एक बेहद मकबूल गीत था यह गीत हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों से सजा कोरस था और बोल थे दो बोल तेरे मीठे मीठे माझी गीतों जैसी रिदम सुंदर आलाप और ऑर्केस्ट्रा का बिल्कुल नपेतुले प्रयोग से सजा यह गीत बड़ा ही मैस्मराइजिंग गीत है इस गीत को बाल कृष्ण शर्मा मधुप ने लिखा था और तर्ज बनाई थी मोहम्मद शफी ने तो सुनिए ये की नजर झुकी तक राबों से बात रुकी फिल्म के इन दो गीतों के बाद एक और गीत मैं आपको सुनवाना चाहती हूं। लता जी के गाए मेरी पसंद के पहले दस गीतों में मैं इसको जरूर शामिल करूंगी इस बेहद धीमी लय में गाए गए गीत की एक एक मुर्की और सितार और तबले की संगत इस गीत की जान है और क्या नखवा है कोई इसे एक बार सुन ले तो कभी भी नहीं भूल सकता आइए सुनते हैं सबा अफगानी की यह रचना लता मंगेशकर की आवाज़ में तर्ज बनाई है मोहम्मद शफ़ी ने kha uh ba -huh. uh -huh. uh -huh. शफ़ी की उल्लेखनीय फिल्मों में एक और फिल्म का नाम जुड़ा 1954 में फिल्म बाजुबंद के साथ आशा लता बिस्वास की बनाई और रामानंद सागर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में उन्होंने अलग अलग शैली में गीत कंपोज किए थे जैसे कव्वाली शैली में लता मंगेशकर की आवाज़ में आरजू ये है कि निकले दम तुम्हारे सामने उन्हीं की आवाज़ में दिल की महफिल में आके चले हो कहाँ और मुजरा शैली में मेरी वही तमन्ना तेरे वही बहाने दुर्रानी की आवाज़ में एक लंबा गीत दिया बुझाओ झटपट और आशा भोंसले और हृदयनाथ मंगेशकर की आवाज़ में बिना दोष सीता मैया ये सभी गीत माधुर्य के अनुपम उदाहरण हैं लेकिन फिलहाल जो गीत मैं आपको सुनवा रही हूँ वो एक परम्परागत ठुमरी है जिसे आपने उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली खान साहब की आवाज़ में भी सुना होगा इस फिल्म में इसे लता मंगेशकर ने भैरवी में बड़ी खूबसूरती से गाया है पूरी शास्त्रीय शैली में तानों आलापों और मुर्खियों के साथ सारंगी और तबले की संगत में इस गीत को सुनना आज भी सुनने वालों को अभिभूत कर देता है तो सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत जिसे प्रेम धवन ने लिखा था a ah. चाहे मानो न मानो झूठी तुम्हे प्रीत चाहे मानो न मानो झूठी तुम्हारी प्रीत रेत मी सुत उसके बाद उन्होंने उन्नीस में मंगू के कुछ गीतों को भी संगीतबद्ध किया था जिसका एक गीत कोई पुकारे धीरे से तुझे एक सुंदर लोरी थी जो कि सुमन कल्याणपुर के पहले गीत के रूप में यादगार बन गई शमशाद बेगम और तलत महमूद के स्वरों में एक सुंदर दो गाना मोहब्बत दिल के बस इतने से अफसाने को कहते हैं भी इसी फिल्म का गीत था 1956 में उनकी एक और फिल्म आई थी जिंदगी जिसमें उन्होंने कुछ यादगार गीत दिए जैसे लता और तलत की आवाज़ों में मुस्कुरा कर ज़ख़्म खाना आ गया और सुधा मल्होत्रा की आवाज़ में अपना समझ के आंख मिलाने का शुक्रिया इसके बाद भी मोहम्मद शफी की कुछ और फिल्में आईं पर वे फिल्म संगीत की बदलती धारा के साथ बह नहीं सके 30 अप्रैल 1980 को लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया आइए प्रोग्राम के आखिर में इस संगीतकार को श्रद्धांजलि देते हुए ज़िंदगी फिल्म का लता मंगेशकर का गाया कैफ़ी आजमी का लिखा ये खूबसूरत गीत सुनते हैं तर्ज मोहम्मद शफी की है चलते चलते मैं एडमिन टीम की तरफ से ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ गुजरात के ख्यातनाम साहित्यकार श्री रजनी कुमार पंड्या जी का और श्री त्रिनेत्र बाजपाई जी का जिनके सहयोग के बिना आज का प्रोग्राम कर पाना मुमकिन नहीं था उम्मीद है आपको हमारी आज की ये कोशिश ज़रूर पसंद आई होगी और हाँ आज से हमने इस प्रोग्राम में एक नया पहलू जोड़ा है फोटो गैलरी जिसमें आज आप संगीतकार मोहम्मद शफी की कुछ तस्वीरें उनके बारे में जानकारी और उनके फिल्म्स के कुछ पोस्टर्स देख सकते हैं तो इसकी मुलाकात लेना भी न भूलिएगा फिर मिलेंगे तब तक के लिए मुझे यानी ईशा को इजाजत दीजिए नमस्कार Rajee <laughs>